आप सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो मधुबन रेडियो सुनते रहिए मुस्कुराते रहिए नमस्कार आप सुन रहे रेडियो मधुबन 90.4 पॉइंट करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में आप सभी युवाओं का बहुत बहुत स्वागत है और आज के शो को सजाने के लिए हमारे साथ आरिफ जामल जी पदारे हुए हैं दिल्ली से पधारे हुए हैं और जर्नलिज्म में अपनी विशेष सेवाएं बीस साल से दे रहे हैं तो बात करते हैं करियर के आरिफ जी, जी मैं ये जानना चाहूंगा की करियर को बनाने के लिए माता पिता और बच्चों का क्या अहम भूमिका होता है शिक्षा के क्षेत्र में माता पिता का एक बहुत बड़ी भूमिका होती है और उसमें जो बच्चा हो है जी जो शिक्षा ग्रहण कर रहा है मेरा विचार यह है कि माता पिता को बच्चे की क्षमता को देखते हुए और बच्चे को भी इस बात का ज़रूर अपना आत्म मथन करना चाहिए कि मुझे किस क्षेत्र में सफलता मिल सकती है अक्सर ये देखा गया है कि बच्चे अपने सहपाठियों के साथ जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं चाहे वो किसी भी क्लास का है वो अपने साथी मित्रों की तो बातें बड़ी आसानी से मान लेता है बच्चे अगर ये कहते हैं कॉमर्स में बहुत अच्छा फ्यूचर है तो सारे बच्चे मिलकर वो ये तय कर लेते हैं कि ठीक है जी कॉमर्स के अंदर ही हम जाएंगे वही हमारा करियर है लेकिन माता पिता जो शिक्षित हैं और नहीं भी शिक्षित हैं फिर भी वो अपने अनुभव के अनुसार उसको एक तरह से गाइड करते हैं बच्चों को चाहिए कि अपने माता पिता की शिक्षा और साथ में उनकी जो दिशा निर्देश है उस पर ज़रूर अवश्य ध्यान दें उनके ध्यान देने का उन्हें बहुत लाभ मिलेगा क्योंकि कई बार ऐसा देखने में भी आया है कि बच्चे अपनी मनपसंद का मित्रों के कहने से या बिना सोचे समझे कई विषय चुन लेते हैं आगे उन्हें बहुत समस्या आती है ना तो वो कैरियर बना पाते हैं ना उनको सफलता मिल पाती है एक और बात मैं पूछना चाहूँगा करियर के लिए किस तरह से एक दूसरे को हम हेल्प कर सकते हैं माता पिता भी कभी कभी एक सोच लेते हैं कि मेरा लड़का डॉक्टर बने मेरा लड़का इंजीनियर बने बिल्कुल ठीक और कई बार लड़कियों का जो बच्चा है उसका सोच हो रहता है कि मैं फिल्म एक्टर बनूं या फिर मैं मॉडल में जाऊँ तो ये जो चीज़ें हैं उसको कैसे हम लोग ठीक कर सकते हैं माता पिता को चाहिए कि पहले अपने बच्चे के बारे में सही तरह से अध्ययन करें वो किस क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहता है उस पर ज़रूर उसका पक्ष लें क्योंकि माता पिता का जो दबाव है वो कई बार बच्चे के अंदर एक कुंठा पैदा कर देता है उसकी प्रतिभा को मारता है कई बार मेरे सामने ऐसे पत्रकारिता के क्षेत्र में ऐसा मैंने देखा है कि मेरे एक संपादक मित्र थे उन्होंने अपने बेटे को जबकि उसके बे, उनके बेटे का एक रुझान था कि मैं थिएटर में जाऊँ अपना करियर बनाऊँ लेकिन उन्होंने उसे पत्रकारिता में डाला पत्रकारिता में वो बेचारा आगे नहीं बढ़ पाया तो एक बार माता पिता को अपनी इच्छाएं लादनी नहीं चाहिए बच्चों को उसकी गुणवत्ता को देखना चाहिए उसके कला को उसके रुझान को जरूर देखें क्योंकि जब आप बच्चे के ऊपर इतना समय दे रहे हैं माता पिताओं से भी मेरा आग्रह है कि जब आप इतना समय दे रहे हैं इतना धन खर्च कर रहे हैं उसके भविष्य के बारे में उसके कैरियर के बारे में आप रात दिन सोचते हैं तो कम से कम इस पर भी ज़रूर करें कि आप अपनी इच्छाओं को ना लादें इस पर विचार विमर्श करें उसके अध्यापक से बातचीत करें अपने मित्रों से भी बात करें और बच्चे को ज़रूर एक दोस्त की तरह से समझाएं भी और ख़ुद भी उसकी बात समझने का प्रयास करें इससे बच्चे के करियर में आप लोगों का योगदान दिन दूनी रात चोगनी का का काम करें आरिफ जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा था कि जब माता पिता बच्चों के लिए पढ़ाई के लिए इतना कुछ करते हैं उनके लिए सहन करते हैं उनके लिए बहुत कुछ पैसा भी खर्च करते हैं और अंत में जब बात आती है करियर के लिए तो वहाँ पर कैशेस हो जाते हैं तो वो चीज़ें हो सकता है मिट जाए बच्चे की परिकल्पना देख बच्चे की सोच समझ और उसके अंदर की जो स्किल्स है वो देखते हुए अगर उसका करियर चुनने का जो तरीका है वो सही है तो उसको उस तरफ से सपोर्ट करना चाहिए और ना कि अपना दबाव डालना चाहिए ये बात बहुत ही अच्छी लगी मुझे और एक सिचुएशन ऐसा आता है चलिए ये तो जहाँ पर दोनों माता पिता भी पढ़े लिखे हैं उस सिचुएशन में ठीक है लेकिन ऐसा कई बार हो जाता है कि कई बार हमारे आबू रोड के आस में जो लोग रहते हैं ट्राइबल एरिया में जो पिछड़े इलाके में जो लोग रहते हैं वहाँ पर क्या होता है माता पिता पढ़े नहीं हैं और बच्चा पढ़ा लिखा हो गया है अब माता पिता तो उसको कुछ गाइड नहीं करते हैं तो उस समय लड़का किस तरह से अपना करियर फ्रेम करे? ऐसे में बच्चे के आगे कई तरह की चुनौतियाँ आती हैं एक सबसे बड़ी चुनौती कि उसे सही तरह की गाइडलाइन नहीं मिलती ऐसे में वो यह निर्णय नहीं ले पाता कि मेरा करियर किस में आगे बढ़ सकता है बहुत ही गंभीर बात है और इस पर मैं उन छात्रों से उन माता पिताओं से खासकर जो पढ़े लिखे नहीं हैं लेकिन वो अपने बच्चे के करियर में एक बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे हैं क्योंकि ये उनके लिए बहुत बड़ी भूमिका है कि जो ना पढ़ते पढ़े हुए होते हुए भी अपने बच्चे को शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ा रहे हैं ऐसे माता पिताओं से मैं ये कहना चाहूँगा कि वो एक बार उनके अध्यापकों से ज़रूर अपने बच्चे को लेकर उसकी रुचि को लेकर ज़रूर मिलें आपके आस पड़ोस में कोई शिक्षित है जो शिक्षा के क्षेत्र में है या कैरियर के क्षेत्र में है एक बार उससे ज़रूर मिलें और बच्चे को और उनसे बीच में एक मीटिंग जरूर कराएं। इस मीटिंग का बच्चे के कैरियर के से बहुत बड़ा उसे लाभ मिल सकता है और आपको भी ये दुख नहीं होगा कि हमने जो समय दिया हमने जो धन खर्च किया है या हमारे जो सपने थे वो पूरे नहीं हुए और मैं उन छात्रों से उन बच्चों से जिन्होंने ट्वेल्थ कर ली है या ग्रेजुएशन कर ली है या टेंथ कर ली है अगर किसी क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो उसको स्पष्ट रूप से रूप से अपने माता पिता को ज़रूर बताएँ अपने मित्रों में बताएं उन पर ज़रूर नज़र रखें कि जो उनको थोड़ा बहुत भी सहयोग दे सकते हैं और आप समाचार पत्रों का ज़रूर अध्ययन करें रेडियो को ज़रूर सुनें टी पर ऐसे बहुत सारे कैरियर से जुड़ी हुई बातें आती हैं उसको ध्यान से देखें इससे आज का समय जो है इतना एडवांस हो चुका है कि आप जो बात मैं कह रहा हूँ हो सकता है कि कल इससे भी अच्छी बात आपके सामने आ जाए इससे अच्छे अनुभव आ जाए आप अनुभवों पर ज़रूर ध्यान दें और समाचार पत्र आपको बहुत गाइड करेगा चाहे वो कहीं से भी प्रकाशित होता हो चाहे आपके क्षेत्र से प्रकाशित होता हो चाहे वो आपके हो, आस के शहर से आरिफ जी बहुत ही अच्छी बात है आपने बताया कि बच्चे को करियर के लिए हेल्पफुल जो है न्यूज़पेपर है और किसी भी तरह का न्यूज़पेपर हो अपने क्षेत्र का हो दूसरे इलाका का हो अगर वो पढ़ते हैं तो काफ़ी चीज़ें काफ़ी जो बातें हैं उसको समझ में आता है उसमें और करंट इवेंट्स की भी बातें आती हैं करियर की भी बातें आती हैं और समय के साथ साथ अगर वो चीज़ें हमारे पास रहती हैं और थोड़ा सा मंथन करने का समय हमको मिल जाता है हमारा चिंतन बढ़ेगा और हम अपने करियर को अच्छी तरह से फ्रेम कर सकते हैं बहुत ही अच्छी बात आपने बताया न्यूज़पेपर ज़रूर पढ़े युवा साथी हमारे ताकि आपको आने वाले समय के बारे में पता चल सके और वर्तमान में क्या सिचुएसन है किस जगह पर हम अच्छा बन सकते हैं वो सारी बातें आपको मालूम पड़ेगी आरिफ जामल जी आप कैसे अपना करियर को बनाएँ वो बताइए मैं पत्रकारिता के क्षेत्र में लगभग 20 सालों से हूँ दिल्ली में हम लोगों का एक युवाओं का एक ग्रुप कह सकते हैं जो हम लोग आसपास के क्षेत्रों में पत्रकारिता में कैसे आया या मैं लेखन में कैसे आया मैं उस पर डाल रहा हूँ अपने विचार कि हम संपादकों को पत्र लिखा करते थे और वो एक ऐसा समय था कि रेडियो में फरमाइशी गीत आते थे गीतमाला है आपके विविध भारती से कई कार्यक्रम ऐसे आते थे जो युवाओं के लिए होते थे तो हम उसमें पत्र लिखा करते थे अपने फरमाइशी गीत दिया करते तो हमें बड़ी प्रसन्नता होती थी पत्र हमारे छपते थे ए, समाचार पत्रों में क्षेत्रीय समस्याओं को लेकर हम लिखा करते थे जब वो छपता था तो हमें बड़ी खुशी होती थी ये धीरे धीरे एक कैरियर के रूप में कब और कैसे जुड़ गया ये समझ में नहीं आया कहानी भी लिखी मैंने कविता भी लिखी हिंदी से उर्दू उर्दू से हिंदी अनुवाद भी किया और सबसे बड़ी जो मेरे साथ बात है वो मैं समझ सकता हूँ कि अध्ययन जो है आपके क्षेत्र का जो भी कोई भी समाचार पत्र चाहे वो पुराना हो नया हो वो हम लोग इकट्ठा करते थे खासकर मैं इकट्ठा करता था नियमित एक समाचार पत्र लगवाया हुआ था अपने घर हिंदी का उसके अलावा मुझे जैसे उर्दू का पढ़ना होता तो लाइब्रेरी जाता था तो ये मेरे लिए मेरे कैरियर के लिए एक बहुत बड़ी ताकत बना और मेरा जो स्कूली अध्ययन था या कॉलेज या यूनिवर्सिटी का जो अध्ययन था उससे हटकर कर दीन दुनिया में क्या हो रहा है वो मेरा नियमित पठन पाठन से हुआ और मैं युवाओं से भी कहूँगा कि कैरियर में आपका दैनिक अध्ययन होना बहुत जरूरी है। समाचार पत्र पढ़ें आप समाचार पत्र को आप करियर के हिसाब से भी पढ़ सकते हैं अपने ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए भी पढ़ सकते हैं चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि आप कैसे पत्रकारिता से जुड़े और लिखते लिखते जो है छोटी छोटी बातें लिखते लिखते आप आगे बढ़े और धीरे धीरे ये लिखने की कला जो है आपको पत्रकारिता में अपना करियर बनाने का एक जरिया बना और वो आपको पता नहीं चला बहुत ही अच्छी बात आपने बताया चलिए आपका स्किल जो है आपको करियर बनाने में बहुत ज़्यादा हेल्प किया है ये मैं समझता हूँ आगे और भी बहुत सारी बातें करेंगे अभी लेते एक छोटा सा ब्रेक सुनते एक बहुत ही प्यारा सा गीत आप सुनाए हैं ब्रह्म कुमारी सामुदायिक रेडियो रेडियो मधुबन नाइनटी पॉइंट सुनते रहो मस्कराते रहो सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स का जिन्होंने हम फाइनल ईयर स्टूडेंट्स के लिए आज ये शानदार पार्टी दी है yeah! Thanks a lot. We'll miss you. हमारे लिए कॉलेज का ये आखिरी दिन है और मैं जानता हूं कि आने वाली जिंदगी के लिए सभी ने कुछ न कुछ सोच रखा है लेकिन मैंने अपने लिए कुछ नहीं सोचा है yeah! और आज आज मुझे बार बार एक ही ख्याल आता है बात तो कहते हैं सुन रहे हैं ब्रह्म कुमारी है, है। स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में खास हमारे युवा दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है और हमारे साथ इस कार्यक्रम को सजाने के लिए आरिफ जामल जी दिल्ली से पधारे हुए हैं और जर्नलिज्म में अपनी विशेष सेवाएं दे रहे हैं और आइए आगे, आगे बढ़ते हुए एक सवाल मैं पूछना चाहूँगा करियर के विषय में जब बात करते हैं तो काफ़ी जो है वैरायटी ऑफ जो पोस्ट है पोजीशंस हैं तो अच्छे मुकाम पर पहुँचने के लिए किस तरह की बातें एक व्यक्ति के अंदर एक विद्यार्थी के अंदर होना चाहिए सबसे पहली बात तो यह है कि जो बुनियादी ज़रूरत है किसी के लिए भी करियर बनाने के लिए या ऊंचाई तक जाने के लिए उसके लिए आपका शिक्षित होना बहुत जरूरी है और शिक्षित होने के साथ साथ विषय पर आपकी पकड़ भी होनी चाहिए उसके प्रति आपके अंदर लगन होनी चाहिए और उसके प्रति आपका समर्पण भी होना चाहिए समर्पण होगा लगन होगी जागरूकता होगी और जानने की चाह होगी और विपरीत दिशा के अंदर लड़ने की अगर आपके अंदर क्षमता है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती करियर बनाने में अनुभवी लोगों का बहुत बड़ा योगदान होता है आपके अंदर लगन और समर्पण होगा अनुभवी लोग मिलते चले जाएंगे आपके लिए रास्ते खुद ब खुद खुलते चले जाएंगे बशर्ते आपके अंदर ये योग्यता जरूरी है कि लगन समर्पण एवं शिक्षित होना ये हमारे अंदर तीन चार ऐसी चीज़ें हैं जो हर एक के अंदर होनी चाहिए तभी यह संभव है अच्छे मुकाम पर यानी अच्छे पोजीशन पे जाने के लिए मैं कह रहा था कि किस तरह की शिक्षा कहाँ तक पढ़ना चाहिए और कौन कौन से अलग एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ या एक्स्ट्रा स्किल्स जिसको कहते हैं वो कौन कौन से होने चाहिए आज का जो दौर है जी इस दौर के अंदर आप सिर्फ़ किसी एक भाषा में एक्सपर्ट हैं अच्छी बात है लेकिन अगर और अपने आप को ऊँचा ऊँचाई पर खड़े देखना चाहते हैं मान लिया कि आप हिंदी में बहुत अच्छे एमए कर लिया ग्रेजुएशन कर ली लेकिन इंग्लिश नहीं आती तो ये एक समस्या है आपको इंग्लिश में शिक्षित होना चाहिए इंग्लिश है तो एक और अनुभवी या एक और भाषा कोई भी भाषा हमारी भारतीय भाषाओं से हटकर जो भी भाषा है फ्रेंच भी हो सकती है रशियन भी हो सकती है इसके तरफ अगर आपका रुझान है एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज जिसे कह सकते हैं या आप जिस क्षेत्र में जाना चाहते हैं उसके अलावा एक कोई और आपके पास ट्रेनिंग डिप्लोमा है या उसके बारे में जानकारी है या अनुभव है क्योंकि आज का समय बहुत कंपटीशन का समय है आप सिर्फ एक किसी भी भाषा या किसी भी एक क्षेत्र में अगर आप जुड़े हुए हैं माना कि आपका कैरियर ऊपर जाएगा लेकिन उसमें बहुत समय लगेगा अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा लैंग्वेज है एक एक्स्ट्रा कोई कोर्स है डिप्लोमा है वो आपको बहुत तेज़ी से ऊपर ले जाएगा क्योंकि एक में छोटा सा उदाहरण देता हूँ आपके पास मान लीजिए कि इंग्लिश बहुत अच्छी है आज देश के अंदर मैं समझता हूँ कि जितने भी शिक्षित बच्चे हैं उनके पास इंग्लिश होती होती है एक बच्चा इंग्लिश में बहुत अच्छा हो सकता है एक बच्चा इंग्लिश में कम हो सकता है अप्लाई आप एक पोस्ट के लिए कर रहे हैं हजारों जाते हैं एप्लीकेशंस लेकिन चुना किसे जाता है इंग्लिश के साथ अगर मान लीजिए कि आपके बायोडाटे के अंदर रशियन जुड़ी हुई है क्योंकि आजकल मल्टीनेशनल कंपनी का जमाना आ गया है आप रेडियो में भी जाएंगे पत्रकारिता के क्षेत्र में भी जाएंगे मान लिया कि किसी भी क्षेत्र में जाएंगे तो इन सब चीज़ों की बहुत महत्व होता है ये आपको एक बहुत बड़ा सहयोग देता है आरिफ जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि इस तरह से हम अपने करियर को ब्राइट कर सकते हैं या अच्छे पोजीशन पे जाने के लिए एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ जो होनी चाहिए वो आपने बहुत ही अच्छी तरह से बताया कि भाषा के बारे में आपने बताया सिर्फ एक भाषा नहीं दो कम से कम हिंदी और इंग्लिश आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए तो आप जो हैं कहीं भी बहुत जल्दी सेट हो सकते हैं दूसरा आपने बताया कि अगर मल्टी नेशनल आज भारत में बहुत ज़्यादा प्रचलित है और आ रहे हैं तो उसमें अगर अपनी पोजीशन बनाना चाहते हैं तो एक और भाषा जो भारत के बाहर चलती है किसी भी भाषा को आप अगर सीखते हैं तो उसका भी उतना ही रिटर्न आपको मिलता है अपनी पोजीशन के लिए और मैं कहूंगा कि ये सारी बातें अगर आपके पास है तो एक और बात उन्होंने बहुत ही अच्छी बताई कि आप पढ़ाई के साथ साथ आपने कॉलेज पूरी कर ली डिग्री पूरी हो गई है तो एक्स्ट्रा एक्टिविटीज़ कोई भी जैसे कि टेक्निकल चीज़ें भी आपके पास होती हैं कंप्यूटर में आपने कोई कोर्स कर लिया हो डिप्लोमा किसी चीज़ का कर लिया हो तो ये भी चीज़ें जो है बहुत ही आपको हेल्प करता है और आपका करियर बनाने में बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलता है और एक अच्छे मुकाम पे आप बहुत जल्दी पहुंच सकते हैं क्योंकि आज चांस बहुत हैं ऐसा नहीं है कि आपके पास जैसे पहले होता था कुछ समय था 1980 से लेकर दो हज़ार के बीच में जो है बड़ा दिक्कत वाला था नो वैकेंसी बोर्ड हमको दिखने मिलता था लेकिन आज वो नो वैकेंसी वाला शब्द कहीं भी नहीं दिखाई दे रहा तो इसका मतलब वैकेंसीज बहुत सारे हैं सिर्फ़ आपको आगे बढ़ के उसको कैच करना है यानी पकड़ लेना है या अचीव कर लेना है तो उसके लिए आपकी ज़रूरत है कि आपके अंदर उस तरह की क्वालिटी उस तरह की क्वालिफिकेशन होनी चाहिए ताकि आप उस मकाम तो बहुत जल्दी हासिल कर सकें और अपना करियर ब्राइट कर सकें एक और बात मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे हम लोग कभी कभी हो जाता है कि परिवार की जो मजबूरी है या परिवार में बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक प्रॉब्लम है आर्थिक स्थिति उतनी अच्छी नहीं है और दसवीं के बाद आगे कॉलेज करना होता है जहां पर फिर फाइनेंस की बात होती है या बच्चे को मेडिकल में डालना होता है तो फाइनेंस की बात है तो वो चीज़ों में क्या कर सकते हैं हम लोग उसके लिए आपके विचार क्या है ये बात बिल्कुल सही है कि हमारे यहाँ देश की बहुत सारी प्रतिभाएँ आर्थिक संकटों के कारण या तो अपने कैरियर को नहीं बना पाती या उच्च शिक्षा को प्राप्त नहीं कर पाती ऐसे में मेरा उन बच्चों से और उन माता पिताओं से विशेष कर ध्यान देने की बात ये है अगर आपका बच्चा मेधावी है बहुत अच्छे तरीके से पढ़ रहा है उसके नंबर्स अच्छे हैं आपकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है आप अपने स्कूल से मिलिए आप अपने कॉलेज से मिलिए आप अपने यूनिवर्सिटी से मिलिए किसी भी लेवल पर जहां पर आप शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं अगर आपके कोई आर्थिक संकट आ रहा है हर कॉलेज हर यूनिवर्सिटी हर स्कूल किसी न किसी रूप में आपकी प्रतिभा को आपको शिक्षित करने में योगदान देता है देता रहता है मेरे पास एक नहीं अनेक उदाहरण है और आपके आसपास भी ऐसे उदाहरण मिल जाएंगे जिन्होंने इस तरीके का सहयोग लेकर सहयोग लेने में कभी संकोच नहीं करना चाहिए ऐसे बहुत सारे मित्र हैं ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनको ये लगता है कि हम अपनी आर्थिक स्थिति के बारे में बता देंगे या मान लीजिए कोई वजीफा मिल रहा है या कहीं कोई ग्रांट मिल रही है कोई रिलीज दे रहा है करने के लिए एक स्कीम निकाल रहा है कि तो आपको संकोच लगता है कि भाई हम किसी के सामने कह देंगे तो हमारा आर्थिक पक्ष सामने आ जाएगा ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि उन लोगों को हमेशा ऐसी प्रतिभाओं की ज़रूरत होती है भारत सरकार के पास ऐसी बहुत सारी योजनाएं होती हैं हमारे राज्य सरकारों के पास ऐसी बहुत सारी योजनाएं होती हैं आप मान लीजिए ज़रूरी नहीं है कि सब कुछ दिल्ली से ही ऑपरेट होता है आपके अपने आसपास भी ऐसी बहुत सारी संस्थाएं हैं बहुत सारे लोग हैं जो आपकी प्रतिभा के अनुरूप आपको पूरा सपोर्ट देंगे आपको आर्थिक रूप से कहीं ना कहीं ज़रूर चाहे शिक्षित होने में कैरियर बनवाने में आपको मदद मिलेगी मेरा ये मानना है कि आप अपनी प्रतिभाओं को कुंठित ना होने दें और आगे बढ़ने का प्रयास करें आरिफ जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया कि जैसे बच्चे के अंदर प्रतिभा है और मेदावी बच्चा है तो उसके लिए किसी भी तरह से आप माता पिता से आपने कहा कि वो जहाँ भी जिस तरह की सुविधा मिल जाती है कॉलेज यूनिवर्सिटी में इस तरह की बातें होती हैं कई बार कुछ परसेंटेज में कुछ बच्चों को इस तरह एजुकेशन दिया जाता है जहाँ पर उनकी आर्थिक स्थिति नहीं है और ख़ास मुझे लगता है कि आजकल बैंक्स भी लोन देना शुरू कर दिया एजुकेशन पर तो वो उसका फ़ायदा उठा सकते हैं आप उसका लाभ लें और अपना करियर बना के रिपे करें तो एक बहुत ही अच्छा जो है आप अपना समय का बचत कर सकते हैं और अपने करियर को ब्राइट कर सकते हैं और कई बार कोई संस्था भी ऐसी होती है कई बार संस्थाओं के माध्यम से भी आपको जो है एजुकेशन में फंडिंग मिल जाता है आप अपना करियर को बना सकते हैं आप अपना पढ़ाई पूरा कर सकते हैं तो चलिए बहुत सारी बातें हैं लेकिन आपको उन सारी चीज़ों को जानना होगा कि इस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं और बहुत ही अच्छी बातें आज आरिफ जी ने हमें बताया करियर पर करियर से जुड़ी हुई कुछ छोटी मोटी बातें हमने आपके साथ शेयर किया अगले एपिसोड में इसी तरह की और बहुत सारी बातें आपके साथ करेंगे और जाते जाते मैं कहूँगा आरिफ जी से एक छोटा सा मैसेज हमारे युवा साथियों को आज की युवा पीढ़ी से मेरा विशेष आग्रह है कि आप अपने बड़ों का अपने गुरुजनों का आदर सम्मान के साथ उनके सुनने की सहन शक्ति पैदा करें आज का खानपान, आज का माहौल आप फिल्मों में देख रहे हैं टीवी में देख रहे हैं इंटरनेट के माध्यम से देख रहे हैं यह आपको कहीं ना कहीं उत्तेजित करता है और इस उत्तेजना में आप बहुत सारी चीज़ों को छोड़ देते हैं बहुत सारी चीज़ें आपके हाथों से निकल जाती हैं आप अपने माता पिता अपने परिवार के वरिष्ठ लोगों का अपने गुरुजनों का बहुत ध्यान से सुने और मैं समझता हूं आपके बहुत सारे समस्याएं, बहुत सारी रुकावटें खुद ब खुद दूर होती चली जाएँगी और आप एक ऐसे मकाम पर खड़े अपने आप को पाएंगे जिसकी आपने कल्पना भी नहीं की होगी ऐसे बहुत सारे अदृश्य हाथें होती हैं ऐसे बहुत सारे प्रयास होते हैं जिनका कोई रूप नहीं होता आपके सामने आने में और जब आप उस माध्यम के नज़दीक चले जाते हैं और जब उस माध्यम के माध्यम से जब आपको एक रिजल्ट सामने आता है उसकी आप कल्पना नहीं कर सकते इसलिए मित्रों युवा या मेरे से बुज़ुर्ग या मेरे बराबर की आयु के लोगों से मेरा विशेष आग्रह है बच्चे का कैरियर बच्चे का भविष्य आप लोगों के हाथ में है आप जिस दिशा में मोड़ना चाहेंगे उस दिशा में मुड़ जाएगा अच्छे समाज की कल्पना कर सकते हैं अच्छे समाज को तभी मजबूत किया जा सकता है जबकि हमारी युवा पीढ़ी अच्छे विचार सहयोग से आगे बढ़े बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताया थैंक यू सो मच फॉर योर ग्रेट मैसेज और आप सभी युवाओं से मैं कहना चाहूँगा कि आप अपने करियर में बहुत अच्छा करें खुश रहें इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मुझे और आरिफ जी को दीजिए इजाज़त आप सुन रहे हैं ब्रह्मकुमारी इसका सामुदायिक रेडियो स्टेशन रेडियो माधुबन नाइन्टी पॉइंट फोर एफ एम सुनते रहो मस्कराते रहो